بہادر ڈیو بہت عرصہ پہلے ایک گھنے جنگل میں آ پہنچی ایک بوڑھی چڑیل وہ تھک گئی تھی کیونکہ وہ پوری دنیا گھوم کر آئی تھی ایک چور کی تلاش میں وہ برا آدمی جس نے اس کا خزانہ چورایا تھا میں <laughs> نے بہت لمبے عرصے سے انتظار کیا ہے تمہارے خزانے کو ہتھیانے کا اب تم بڑی اور کمزور ہو گئی ہو، آخر کار مجھے یہ حاصل ہو گیا <laughs> اگر تمہیں تمہارے خزانے واپس چاہیے بڑی چڑیل، تو آؤ اور انہیں لے لو اس بڑی دریا کے قریب سے اے آدمی، کیا تمہیں میری طاقت کا علم لہی؟ میں تمہیں ڈھونڈ لوں گی، میں تم گی. اور اپنی خزانے واپس لو. अब जब उसे मालूम हो गया था कि वो बुरा आदमी कहां रहता था, वो आई और उस बड़े दरिया के पास ही रहने लगी। हालांकि वो बूढ़ी थी और फिर भी उसके पास तिलस्म था। उसमें दयों से लड़ने की ताकत नहीं थी। उसे मदद की जरूरत थी। उस जंगल के बाहर एक छोटा सा गांव था। चुड़ैल ने एक मंसूब तुम सुस्त धीमे लोगों, चाहे हम कितनी ही कोशिश क्यों ना करें, हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। आओ, आओ, मेरे पास आओ बच्चे, तुम्हारे पास करने के लिए काम है। नींद पर उछलने की कोशिश करते हुए देव बाहर से गिर पड़ा और उसकी नींद खुली चुड़ैल की झोपड़ी में अह तुम कौन हो क्या तुम चुड़ैल हो हाँ मैं एक चुड़ैल हूँ क्या मैं तुम्हारे लिए बहुत खौफनाक और बदसुरत हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अलग हूँ मुझे पता था कोई इंसान मुझ जैसी बदसूरत बुढ़िया की मदद नहीं करेगा इसलिए मैंने तुम्हें यहां लाने के लिए यह चाल चली पर जाओ अभी भी मेरे पास मेरा तिल्स में है मैं काम चला लूँगी मुझे मुआवज़ करना मैं ठेस नहीं पहुँचाना चाहता था तुम सभी इंसान ऐसे ही होते हो तुम सोचते हो कि सभी चुड क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, पर मेरी एक गुजारिश है मेरे वालिदान जरूर फिक्रमंद होंगे क्या आप कोई तिलसम कर सकती हैं कि वो मेरे मुकालिक फिक्रमंद ना हो? फिर मैं वो सब करूँगा जो आप मुझसे करने को कहेंगी। ठीक है फिर मैं तुम्हारे गांव पर एक तिलसम नाज़िल कर दूँगी कि हर शहर वहीं रुक ज हम्म, ये बहुत लजीज है। क्या है ये? विशेष चुड़ैलों का खाना। मैं तुम्हें और ला कर देती हूँ। जितना चाहो तुम खालो। देव ने जी भर कर खाया। फिर चुड़ैल ने वो काम बताया जो उसे करना था। वो दोष्ट जो इस नदी के पार रहता है उसने मेरा बेश बिंदी खजाना चुरा लिया है। मैं उसे लड़ने के लिए बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए वो लाओ। पर मुझमें ना तो कोई तिलसम है ना ही ताकत, क्योंकि मैं तो बस एक लड़का हूँ। मैं एक रूहों से कहूँगी कि वो पर मैं उन्हें कैसे खुश कर सकता हूँ? तुम्हें रोज़ा रखना होगा जब तक कि सभी हुए आकर तुम्हें दुआ नहीं दे, दे दी वहाँ आंख के पास जाकर लेट जाओ ताकि तुम्हें ठंड ना लगे मैं जंगल के सभी बाशिंदों से कहूंगी कि वो आए और तुम्हारा साथ दें इस दौरान जब तुम रोज़े से रहो ठीक है ज इस तरह 20 दिन गुजर गए एक रात जब देव सो रहा था तो उसने धीमी-धीमी फुसफुसाहट सुनी जबरूएं हैं उसके इर्द-गिर्द इकट्ठी हुई अगली सुबह चुड़ैल उसके पास एक कटोरा खाना लेकर आई तुमने 20 दिन तक रोजा रखा है तुम एक ताकतवर लड़के हो तुम्हें जरूर बहुत भूख लगी होगी। लो ये खालो। शुक्रिया। अम, अम, अम, अ, अ, अ, क्या सभी नेक रोहों ने आकर अपनी दुआएं और कुबेरे तुम्हें आताकी? ओ नहीं, कुछ रोहे आईं, लेकिन कुछ और दूर रहीं। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने ज्यादा वक्त तक रोजा नहीं रखा। ये बात है। तो तुम्हें और रोजे रखने होंगे मैंने आपसे वादा किया था मैं आपकी मदद करूंगा तो मैं जरूर करूंगा और वो नौजवान लड़का एक मर्तबा फिर आपके पास लेट गया और जंगल के सभी बाशिन्दे उसके पास आए उसका साथ देने के लिए इस तरह दस और दिन गुजर गए और एक रात नेक रूहें वापस आई अगली सुबह चुड़ैल देव के लिए कुछ खाना लाई और फिर उससे पूछा क्या सभी नेक रूहों ने आकर अपनी दुआएं और कुबतीं तुम्हें आताकी? ओ नहीं कुछ रूहें आईं, लेकिन कुछ दूर ही रहीं. उन्होंने मुझे बताया कि मैंने ज्यादा वक्त रोजा नहीं रखा ये बात है तो तुम्हें और रोजे रखने होंगे क्या � मैंने आपसे वादा किया था मैं आपकी मदद करूंगा तो मैं रोजा रखूंगा पर इस मर्तबा जब देव लेटा तो रूहें वापस आईं हम तुम्हारे फर्ज की जाने वफादारी से बहुत खुश हुए हम तुम्हें अपनी सारी दुआएं देंगे अब तुम ताकतवर हो दानिशमंद हो और तुम अपनी मर्जी के मुताबिक बड़ा या छोटा हो सकते हो, जैसा دیو اور چڑیل بہت خوش ہوئے انہوں نے روحوں کا شکریہ ادا کیا اور اب دیو کے لیے وقت آ گیا تھا کہ چڑیل کا خزانہ اس برے آدمی سے واپس لایا جائے وہ برا آدمی میرا سارا سونا لے گیا اور میرا دلس میں پل بھی لے گیا وہ پل جو میں نے تعمیر کیا تھا اپنی ساری دلس میں قوبتوں کا استعمال کر گئے وہ پل کھل جاتا تھا کسی بھی بہتے پانی کو پار کرنے کے لیے اور اتنا بڑا ہو جاتا تھا کہ تم سمندر کو بھی پار کر سکو. वो पोल जो आसमान तक जा सकता था और तुम्हें नीचे जमीन में भी ले जा सकता था। तुम्हें उसे मेरे लिए वापस लाना ही होगा। रूहों ने मुझे दानिशमंदी और कुवद्दी है। मुझे भरोसा है कि मैं उसे वापस ला सकूंगा। ये पहन लो और डरो मत। अगर तुम उन पर भरोसा रखो तो वो तुम्हें उस बड़े दरि� तो देव ने चुड़ैल का घर छोड़ दिया और उस दरिया की जानिब गया दरिया का बहाव बहुत तेज जोरदार और खौफनाक था देव उसमें कदम रखने के लिए डर रहा था पर उसने चुड़ैल से वादा किया था कि वो वापस नहीं जा सकता تو خود کو مضبوط کر کے اس نے ایک مرتبہ پھر پانی میں قدم رکھنے کی کوشش کی دیو نے دریا پار کیا اور برے آدمی کے گھر پہنچا اس نے کھڑکی سے جھاک کر اندر دیکھا उसने देखा कमरा सोने के बोरों से भरा था और पूल एक कोने में खड़ा था बावर्ची खाने की खिड़की से उसने देखा कि बावर्ची उस बुरे आदमी के लिए ढेर सारी पकवान बना रहा था देव को एक तजबिज सूझी वो छोटा बन गया और खिड़की से बावर्ची खाने के अंदर चढ़कर चला गया और लाल मिर्च के एक मर्तबान के पीछे छिप गया। हम्म, ये बहुत लजीज है। ओ, लगता है मालिक आ गए। बहादुर देव ने पूरे आदमी को उठाया और चुड़ैल के पूरे सोने समेत उसके पूरे घर को और उस तिलस्मी पूल को भी उठाया। फिर वापस चुड़ैल के घर गया। वापस लेकर आया ना सिर्फ आपका खजाना पर साथ ही उस बुरे आदमी को भी ताकि आप उसे ऐसी सजा दें कि वो फिर कभी किसी से भी कुछ चुराने की सोच भी ना सके सिर्फ एक ही काम करना होगा अब यह हमेशा के लिए यहां कैद रहेगा ताकि ये किसी भी बूढ़े और कमजोर को दोबारा ठेस ना पहुंचा सके कभी नहीं वो उस बुरे आदमी का अंजाम था। पर चुड़ैल डेव के आगे बहुत शुक्रगुजार थी। शुक्रिया तुम्हारा, अब मैं अपनी दुनिया में जा सकती हूँ। बहादुर डेव, तुमने मेरी इतनी मदद की है। मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मुझसे तुम कुछ भी मांग सकते हो। देखिए, मुझे बस अपने घर जाने � मुझे कोई ताकत नहीं चाहिए, कोई खास दिलचस्म नहीं, क्योंकि हम इंसान नहीं जानते कि हम उनसे कब दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। रूहों ने तुम्हें सच्ची दानिशमंदी और बरकत दी है, देव। ठीक है फिर, मैं तुम्हें वापस भेजूंगी उसी शक्ल में जैसे तुम थे क्योंकि तुमने अपनी त हमें तुम पर नाज है बहादुर देव तो इस तरह देव अपने घर वापस आया और चुड़ैल अपने घर गई सितारों के पार अपने खजानों और बेशकीमती पूल के साथ कहानी खत्म